ब्रह्मानंदे विषयानंदो नम पंचमोध्याय पंचदश प्रकरण विषयानंद पंचमाध्याय प्रतिप्यम अर्थ आह यह प्रतिप्य करते हैं अथ विषयानंदोंद ब्रह्मानंदशा द्वारूत तदम शुग्रुति अथ अत्र प्रकरण में विषयानंदो निरूप्य जो कि ब्रह्मांश ब्रह्मांश रूपम भजते ब्रह्मानंद के अंश अंश को थे उसके द्वारा विषयानंद के द्वारा निश्चय होगा इसे द्वार विषयानंद निरुत्य थे पदम सपन श्रुति जग ये ब्रह्मानंद का अंश है ये श्रुति ने कहा विषयानंद से लौकिक मुख्य निरूपण मनुपन विषय से जो आनंद होता है तो लौकिक है मुख्य शास्त्र में उनका निरूपण करना क्या जरूरत है अनुपन अप्रमाणिक लौकिक प्रसिद्ध भी लोक प्रसिद्धते है विषयनंद कभी ब्रह्मान एक देश न ब्रह्म ज्ञान युक्तम ब्रह्मानंद का एक देश में से ब्रह्मज्ञान ज्ञान का उपयोगी है इसलिए भूत ब्रह्म एक देश दे के विषयानंद ब्रह्मंद का एक देश है इसमें क्या प्रमाण श्रुतिजगो तदन सत्यम श्रुतिने कहामे श्रुतिम अर्थ से पठती ओ श्रुति श्रुतिजगौ श्रुति ने कहा अर्थ से पढ़ते हैं अन्यानि अन्यानि भूतानि भूतानि शो पर परमानंदोखंडत्मक अन भूतानेपुजते भूतानि तस्य यसुस परमांद यो अखंडेकसात्मक अखंडेकसात्मक परमांदत मात्र अन्यानी भूता उपभुंजते एक आनंद से मात्रा से आनंद के अंशको अन्सो भूत प्राणी भोग भोग करते ते भो आ... आनंद तस्य मात्रा भोगिगते भो ब्रह्मनंद कंस ही इधानी विषयानंद से ब्रह्मानंद प्रदर्शनाय तदुपाधिता अंतकृत्तिर्भजते आनंद ब्रह्मानंद के लिए अल्प मात्रा है सर्पयानंद ब्रह्मान ले सत्व तो को दिखाने के लिए उसके उपाधि रूप अंतकर्ण वृत्ति को विभाग करके दिखाते हैं। शांता घोरा तथा मूढ़ा शांता मनस हो वृत्त वैराग्य शांतिर उदार्य वैराग्य शांतिर उदार्य निद्या शांतवृत्तयः वृत्याद शांत वृत शांता घोरा मनसो वृत्त वैराग्यम शांतिर उदार्य शांत वृत कृष्ण स्नेहो राग लोभा घोरा गोह विद्याद्या घोरवृत्तिया घोरवृत्त समोहो भय मद्यामोह इद्या कथिता मूल वृत्त वृत्त कृष्ण से घोरा गोह विद्याद्या घोरवृत समोह वृत्ति है शांत वृत्ति घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति मन की तीन प्रकार है शांता वृत्त घोरा मूढ़ वृत्ति कौन वैराग्यम शांति क्षमा औदार्य उदारता ये शांत वृत्ति है तृष्णा स्नेह राग लोभ क्रोधादी ये सब घोरवृत्ति है इत्यादि य इदी मूढ़वृत्ति तमगुण का मूढ़वृत्ति सत्तगुण का घोर का शान्ता घोरा राजस्य राजसिका घोरवृत्तिरजगुणता शांता सात्क्य वृत्त घोराजस्वन राज मूढ़ास्ताम से वृत्तिर्दर्श वैराग्य इत्यादि घोरा है वैराग्यं वैराग्य शांति उदाहृतासु विधस्वि वृत्ति ब्रह्मण से दुरप भाति ये जो शांत घोर मूढ़ वृत्ति अलग अलग वैराग्य शांति तृष्णा सम्मोहित इत्यादि वृत्ति कही गई सब वृत्ति में ब्रह्म का चिद रूपत्व तो भान होता है ब्रह्म सर्व आनंद चिद रूपत्व का भान सब वृत्ति में वृत्ति सेतासु सर्वासु ब्रह्मित स्व शांतासु शांतासु सर्वासु प्रतिम्बति शांतासुति सुखम चिंबतीसुखिंबर्वासु वृत्तिसु ब्रह्मिस्वता प्रतिबिंबती सवृत्ति में ब्रह्मा के जो चित्त चित स्वभावता है ब्रह्म के चित्त स्वभाव का प्रतिबिंबिंब होता है शांतासु सुखम च प्रतिबिंबती शांत वृत्ति में सुख भी प्रतिबिंबित होता है और शब्द चित्रूपता सुख का भी प्रतिबिंब होता है शांता सुशेषमा शांतासु सुखम च प्रतिबिंबती चब्दो अनुक्त समुचा अनुक्त सब और चित्र का भी समुचय होगा सर्वसु शांसुब उत्ता सेुतिवाक्यम अर्थतः पठती इस अर्थ में श्रुतिवाक्य को पढ़ते अर्थ से भूवासो रूपम बभूवासो प्रतिप्रुति सूर्य केस सूत्रकृत श्रोत्रकृत रूपम बभुवासोपूर्य असौ रूप असो रूपम रूपम प्रतिरूप प्रतिप बभू बुतिप प्रतिप अलग अलग दिखने लगा परमात्मा उपमा सूर्य का इत्यादि में बनाया उपमा सूर्य का दिवत तथा सूत्र सूत्रकारिव्यास ब्रह्मसूत्र बनाया तथा व्यासूत्र एक पठती अतएव चेत सूत्र से पूर्वभाग अतएव चोपमा सूर्यादिवत सूर्य का दिवत इसे ब्रह्म सूत्र है उसमें से उपमा सूर्य का इत्यादि स्वरूप न एक होते हुए उपाधि संपर्क से नाना हो जाता है परमात्मा इसे श्रुक्ति पटति। एकस्य स्वेण एक उपाधिपर्नाप्रुति पठती एक परमात्मा उपाधि नानाधिता एक, एक भूते, भूते हिभूता एक, अधा एक वही भूतान आत्मा सब प्राणियों के आत्मा एक ही है भूते भूते व्यवस्थित सब भूते में वही स्थित है एक था बहुदा चेव दृश्यते जलचंद्रप एक रूप है बिंब रूप से और जैसे जलचंद्र जल जलच जितने बर्तन में रखेंगे सर्वत्र प्रतिम्ब दिखता है एक ही बिंब है और प्रतिबिंब अलग अलग, अलग दिखते है ठीक है एक ही अपना सर्वध्यापक सब सर्व के अंदर है और बहुताजी उपाधि अंत तो करण भिन्न भिन्न होने से बहुत तो प्रकार भी दिखता है तो। एक एक दृश्यते ब्रह्म का पहले पूर्व में कहा सब वृत्ति में चिद का तो होता है और सात्विक वृत्ति में सुख का भान होता है तो ब्राह्मण तो निरवय है निरवय से ब्रह्म क्वित चिन्ह मात्र भानम इतर चिदानंद भानम और अन्य चीत आनंद का भान ये जो विभाग दिया इतम विभाग करण अनुपकरण और निरवय एक अंश का भान होता अन्य अंश का नहीं होता है इसे किस होगा ये चार संख्या चंद्र दृष्टानतेहार चंद्र दृष्टान्त के द्वारा शख्या का परिहार करते है जले प्रविष्ट चंद्रोय कलुषे जले मलुषे जले विस्पष्टो निर्मले तद्वे तद्व जले वेद्रपतिषु जल कलुषे जले, विस्पष्टो निर्मले त अयम जले प्रविष्ट चंद्र जले अस्पष्ट चंद्रे प्रविष है प्रतिंबित कलुष महिला का स्पष्ट दिखिता है निर्मले भी स्पष्टो निर्मल जले तो स्पष्ट दिखिता तद्वद तद्व ब्रह्म से देता अलग अलग ऋषि कैंसि कैंसम दुजद जले जले ृत्तिषु तद पदयती उसका प्रतिन करते हैं घोरा मूढ़ा सुत घोरा मूढ़ा सुखाश्चि सुखाशि ईशन नैर्मल्यतनिबन घोरमूढ़ोरवृतिराजसी मूढ़ृति तमो वृत्ति मालिन्या तो सुखांश तिरोहित है सुखांश का प्रतिब स्पष्ट नहीं होता तिरोहित छिप जाता है और घोर मूढ़ में थोड़ा सा निर्मलता है ईसा निर्मलता ईसा तो थोड़ा निर्मलता हमसे तक घोर मूढ़ में सिद्धांश का प्रतिबिंब होता है घोर प्रतिबिंब न चंद्रोपाधे उदक अंश भान उपकरण चंद्र की उपाधि जल है कही कलुष जल है कहीं निर्मल जल है जल दो प्रकार होने से कहीं एक अंश कहीं एक अंश ये तो ठीक ही। प्रकृति तो उपाधिभूतस्य अंतकरण से एक स्वाद एकांश भान अनुपकरण एक ही अंतकरण उसमे वृत्ति अलग अलग होती है तो अंतरण एकोण से एकांश भान एकांश भान नहीं होता है ये तो नहीं ठीक नहीं इत्याशं दृष्टांता अन्य दृष्टांत देते हैं यवा निर्मले नीरे वहश्म्य संक्रम से न प्रकाशस्य निर्मले प्रकाश से तव छोदूति निर्मल नि वे उसे संक्रमण न प्रकाश से तदवत चिन्ह उद्भूति रे बस्यात जल निर्मल जल हो के वह गर्म करेंगे वही में उष्ण स्पर्श है या प्रकाश है स्पर्श प्रकाश नहीं है तो एक कहना बनी में उष्म है, है। दोनों होने पर साफ जल लेकर के बनी के में बर्तन में रखेंगे गर्म करेंगे तो जल में से आ जाता है औष्म नहीं आता है औष्ण से संक्रम न प्रकाश से वहीं उषण प्रकाश दोनों होने पर भी निर्मल जल में उष्माश आया प्रकाशन से नहीं आया तदवत चिन्ह मात्र उद्भूत घोर मूढ़ वृत्ति में चिन्मात्र उद्दूत हो जाता है सब सुखांत नहीं होता है इधान शांता सुदानंदो प्रती दृष्टानतांतर मांत वृत्ति में चिद रूप आनंद रूप दो प्रतीति होती है उसके लिए अन्य दृष्टान्त कहते हैं काउस्म तो प्रकाश यथा। गो यथाभव काउस्म प्रकाशौ द्वा गच्छतो उद्भवम गो यहाँ गोथ शातासु सुख चैतन्यथूतिमाशे शांतासु सुख चैतन्य के साथ का संयोग करेंगे काष्ठ में औष्ण और प्रकाश दौ यथा उद्भवम गिवचन प्रकाश औ का रूपये एक मात्र है तो, करना। तो उस। चा चा दो मात्र कर प्रकाश औष्ण प्रकाश चौष्ण प्रकाश दो उद्भवम गचत उद्भुत हो जाते हैं काष्ट में इसी प्रकार तथे शांता सु सुख चैतन्य उद्भूति में अपने तब सुखम चैतन्य चांत चा। भूति में सुख और चैतन्य उद्भुत हो जाते हैं नन एवं व्यवस्था को तरह किदान ऐसे व्यवस्था क्यों की गई शंका करते हैं कर को उत्तर देते हैं वस्तुस्वभावू साम अनुभूतुसारेण कल्यमकिया वस्तु स्वभाव का आश्रय करके उभय समान व्यवस्था दोनों स्थान भरे व्यवस्था समान है जैसे काष्ट में उसने प्रकाश दोनों का है जल में दोनों नहीं है इसी प्रकार घोर और मू में केवल चैतन्य उद्भूत होता है शांत वृत्ति में सुख चैतन्य है वस्तु स्वभाव का आश्रय करके तो उभय समान व्यवस्था क्योंकि ही अस्मात्भूति तो अनुसार नियामक अनुभव जैसे होता उसके अनुसार कल्पना करते हैं तत्र किम नियामकम तो अनुभूति अनुसार अनुभव होता है काष्ट में हैं और जल में एक दिखता है इसी प्रकार सुख वृत्ति सुख सात्विक वृत्ति में सुख चैतन्य दोनों है और राजस्वता वृत्ति में केवल चैतन्य सुख नहीं है और अनुभूति के अनुसार नियामक कल्पना करते का अनुभूति में से थी अनुभूति के से न घोरासु न मूढ़ाशु सुखा ईक्षते शांतास्वी क्वचि कच्चि सुखातिशय ईक्षता घोरासु न मूढ़ अनुभव इच्छते घोर मूढ़ बृत्ति राजस्व सांस वृत्ति के समय में सुखानुभव नहीं दिखता है जो राग क्रोध तो है मूढ़ भय आदि है उसमें सुखानुभव नहीं होता है और शांत में सुखानुभव होता है किन्तु तब शांता स्वी क्विच कश्चित से इच्छता किस वृत्ति में कि सुखातिशय किसी में कम है ये भी दिखता है अनुभव होता है शांता सोपे आनंद प्रकाश अस्ति स्वीप क्विद कचित भवति किस वृत्ति में कोई न होरा सोपे अतिशय है अभी घोर मूढ़ वृत्ति में सुखानुभव नहीं दिखता है ये जो कहा है पूर्वोत्तर घोर मूढ़ वृत्ति ऐसी सुखा भाव एवं अभिनय दर्शे थी करके दिखाते सुख नहीं है गृह क्षेत्र आदि विषय क्षेत्र यदा कामो भवे तदा राजस काम से घोरवा त्र नो सुखम घोर नो सुख क्षेत्र गृह क्षेत्र विषय में जब इच्छा है काम कामहे कामना तदाज भूरत्वा किसी गृह विषय में क्षत्र विषय में इच्छा का है कामना है ये राजस है वृत्ति घोर वृत्ति है तुखम वहाँ सुख अनुभव नहीं होता है घोरत्वा तो। नो सिद्धे नवे, सिद्धे नवेस्थ दुखे मिद्धौ तद विवर्धते प्रतिबंधे भवे क्रोधो भवे देशों क्रोधो देशोवा देशोवा प्रतिकूलतः प्रतिकूलतः क्रोधो प्रतिकूलतः क्षेत्र विषय में काम इच्छा है सिद्धे तो नैसे संशय होगा विचार करता है कि हो जाए या नहीं होगा ऐसे विचार करता है तो अस्तित्व अस्थि दुख कम दुख सिद्ध हो जाए या नहीं होगा ये चलता रहता है कोई इच्छा करे ईसा प्राप्त हो जाए अथा नहीं हो चलता विचार हो तो दुख है असिद्ध तब भी बढ़ इच्छा करे और वस्तु प्राप्त नहीं हो तो दुख बढ़ जाता है तब भी बढ़ते दुखम भी प्रतिबंध है कोई प्राप्त होने का कोई दूसरे प्रतिबंध हो गया उसके ऊपर क्रोध है हमको मिलने वाला था सामने आ गया विघन कर दिए प्रतिबंध भवे क्रोध हो देश होगा अथा प्रतिकूल होने पर देश होगा देश होगा प्रतिकूल हो, तो ये इच्छा काम होने पर ये दुख क्रोध देश होता है उसमें सुख कहाँ रहेगा सुखा दुखम हो वर्धते सुख नही। प्राप्त हो अथवा नहीं हो प्राप्त नहीं होने पर दुख बढ़ेगा सुख से प्रतिबंध क्रोध तो हो जाएगा सुख साधन प्राप्त नहीं हुआ तो सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा प्रतिबंध क्रोध होगा सुखा भाव कारण द्वेश द्वेश होता है तो आदि प्रतिकूल होने से सुख नहीं होगा प्रतिकूल तरह प्रतिकूल दुख से सत्वाद प्रतिकूल दुख होने से द्वेष होता है सुख नहीं होता है प्रतिकूलता नहीं पा प्रतिकूलता श्लोक नहीं देशो कोई प्रतिबंध होने से उसको परिहार करना चाहेंगे परिहार विषादु भोग परिहार नहीं कर सके तो दुख होगा कस्यादि विषाद भी तामस होने से न तथा सुखम उसे सुखम नहीं क्या प्रतिकारो अशक्येतत प्रतीकार विषाद सैत सोधाशो मह दुख सुखशंका दूरत दूरता प्रतिकार अशत्यश्चेत प्रतिबंध कुछ आएगा उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे तो विषाद विषाद होगा विषाद और यदि प्रतिबंध है क्रोध आदि हुआ क्रोध आदि सुमह दुखम क्रोध द्वेष होगा तो दुख होगा जहां दुख होगा तो सुख शंका दूर है तो सुख की शंका ही नहीं सुख क्या होगा तो, दुख सुखशंका दूरत काम्य लाभे हर्ष वृत्ति काम्य लाभे हर्ष वृत्ति शांता त्र महत्सुखम शांता त्र महत्सुखम भोगे महतरम लाभः भोगे महत्म लाभः प्रसक्ता बीस देवी सीस काम्य लाभे हर्ष वृत्ति शांता त्र महत्सुखम भोगे महत्म लाभः काम्य वस्तु की प्राप्ति होने पर काम्य से कामना के विषय विषय काम्य काम्य काम से लाभ है अंत करण की हर्ष बुद्धि होती है वो शांत वृत्ति है तर महत्व सुखम शांत वृत्ति में सुख प्रतिबिंबित होता है भोगे महत्तरम काम्य से भोगे महत्तरम सुखम उसके अपेक्षा प्राप्त की अपेक्षा भोगवन से अधिक सुख है लाभ प्रसव को ई सदैव ही लाभ की प्रसक्ति है तो थोड़ा सुख है प्राप्त होने पर अधिक है और भोगवन पर महत्तर है तो। भगवान महत्तमं विरक्त तो महतम विरक्नंदे तदीर विद्यानंदे तदीर एवं शात तथोदार्यं शांदौदार्य क्रोध लोभ निवार निवार महत्म विरक्नंदे तदीर एवं शांदौ तथोदार्य महत्तम सुखम विरक्त होने पर जिस जिस विषय से वैराग्य हो जाता है तो महत्वम तो सुख है तो विद्यानंदम तो कहा गया है एवं क्षानत वैराग्य में जैसे दुख सुख है सात्विक वृत्ति में वैराग्य क्षांतिदार्य कहा गया वैराग्य विरक्त होने पर सुख अधिक है क्षांति क्षमा होने पर भी अधिक सुख है औधारी उदारता क्षमा करेंगे तो क्रोध होगा क्रोध का निवारण हो जाएगा और औधारी है तो लोभ नहीं होगा उदारता है तो लोभ नहीं निवारण हमसे इसी प्रकार सुख होता है क्रोधादीसु इदय स्पष्टा स्पष्ट अर्थ य्लोकाना ते श्लोका स्पष्टास्पष्टी एवं छात्रदीना सिद्धम षादी कभी सुख सिद्धि यदुखम भव त्रह्म प्रतिबिंबना निर्विघ्नं निर्विघ्नं ब्रह्मैव निर्विघ्न प्रतिबिंबन ये तद ब्रह्मैव प्रतिबिंबना जो सुख है वो ब्रह्म ही है वस्तुत सुख तो, हाँ, तो ब्रह्म ही है ब्रह्म, आनंद सुख है जब वृत्ति अंतर्मुख होती है किसी वासना की निवृत्ति होती है इष्ट प्राप्त हो गया तो वृत्ति शांत तो हो जाती है वृत्ति में जो राग है काम है ये सब प्रतिबंधक है उसमें दुख मोह ये सब रहता है सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती जब वस्तु प्राप्त हो गई कामना निवृत्ति होगी अंतर्मुख हो गया अंतर्मुख होगी इसमें बिंब रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है वही विषय आनंद है, उसको कहते हैं आरोप करते विषय से मिला करके वो तो विषय प्राप्त होने पर कामना शांति होने से अंत थोड़े अंतर्मुख स्वच्छ होने पर उसमें प्रतिम्ब होता है आनंद रूप ब्रह्म का मुख्यतः ब्रह्म ही आनंद है। उसका प्रतिम्ब दिखता है प्रतिबिंब की सत्ता दर्पण में मुख का प्रतिबंब दिखता है वस्तु तो प्रतिम्ब नाम को कोई वस्तु नहीं है वो मुख ही दर्पण के माध्यम से दिखता है दर्पण जैसा रहेगा तो दर्पण के द्वारा उधर की वस्तु दिखेगी। गाड़ी चलाने वाले इसे दर्पण से पीछे कोई आने पर उनको दिखता है तो दर्पण के माध्यम से वो वस्तु दिखती है प्रतिम्ब नाम को कोई नाम को वस्तु नहीं वो मुख बिंब ही दिखता है दर्पण के द्वारा उसको मिथ्या कहते दर्पण स्त मिथ्या है दर्पण में है कहेंगे तो मिथ्या है वस्तुतः दर्पण में नहीं बिंब ही दिखता है तो मुख बिम्ब से अतिरिक्त प्रतिम्ब नहीं है इसलिए जो विषय सुख प्राप्त होता है वो विशेष वस्तुतः वस्तुत बिंबु ब्रह्म ये उसका थोड़ा प्रतिम्ब दिखता है जो प्रतिम्ब जिसे दिखता है दर्पण में दर्पण में दिखा उधर को व्यक्ति ऐसा दर्पण रखेंगे उधर किसी व्यक्ति दिखता है तो दर्पण के द्वारा वही दिखता है यहाँ कोई है नहीं दिखने के लिए दर्पण के द्वारा जैसे बिंब ही दिखता है ऐसे शांत वृत्ति के द्वारा ब्रह्म ही सुख सुख रूप ब्रह्म ही अनुभूत होता है जैसे यद्य सुखम जो विषर्जन सुख कह कहते हैं तत्त ब्रह्म क्योंकि प्रतिबिंबनाथ तत्व प्रतिबिंबनाथ तो वही ब्रह्म का ही प्रतिम्ब होता है तो प्रतिम्ब को हम दिखते हैं और ब्रह्म का, तो का ही प्रतिम्ब से ब्रह्म रूप ब्रह्म सत्र नहीं है जब अंतकरण ने कल्पना करेंगे तो मिथ्या है नहीं तो सत्य रूप ब्रह्म ही है जैसे दर्पण में कोई बिंब दिखता है दर्पणस्थ दर्पण तिष्ट दर्पण स्थ दर्पण में कोई वस्तु है ही नहीं जो तो प्रतिबिंब को हमें दर्पण ने जब कल्पना करें तो झूठा है मिथ्या है और दर्पण तो कल्पना नहीं करेंगे दर्पण के माध्यम से वो दिखता है वो बिंब ही दिखता है जो ऐसे दर्पण न करके गाड़ी चलाने वाले दिखता है वो दर्पण स्थिति मानता वो दिखता पीछे कोई है गाड़ी जिसे को आया तो सत्य वस्तु वही दिखती है ठीक इसी प्रकार यहाँ यद सुख है त्रह्म तो प्रतिबिंबनाथ प्रतिम्ब कैसे होता है वृत्ति से अंतर्मुखा सुख वृत्ति अंतर्मुख हो जाने पर वृत्ति में काम क्रोध लोभ इच्छा द्वेष ये सब बहिर्मुखता है जो शांत हो जाते हैं अस निर्विघनम प्रतिबिंबनम अस्य ब्रह्म आनंद का प्रतिबिंब हो जाता है निर्विघ्न विघ्न रहित कोई विघ्न नहीं सार प्रतिब होता है तो जो जो सुख है वो ब्रह्म रूप आनंद ही है वो विषय से प्राप्त नहीं विषय से तो केवल वृत्ति काम क्रोध वृत्ति थोड़ी शांत हो गई कामना है विषय प्राप्त हो गई तो काम शांत हो गए इतने में उसका उपयोग है और बिंब रूप ब्रह्म का ही आनंद प्रतिम्ब होता है इसलिए जहाँ जहाँ सुख विषय है विचार करिए ब्रह्म रूप बिंब रूप आनंद है उसका ही प्रतिबिंब है वह बिंब रूप भी मेरा स्वरूप हम स्नी ब्रह्म वही ब्रह्म उसका ही प्रतिम्बेश में लिखता है यदि विषय की अपेक्षा विवेक अपेक्षा वैराग्य के द्वारा विषय इच्छा छोड़ दे तो वो आनंद रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है और दोनों प्रकार सार्वभौमों को विषय प्राप्त होने पर भू करके तृप्त होता है अरे विवेक विवेक करके विषय की उपेक्षा कर देता है मिथ्या है झूठा है कुछ नहीं है अपना स्वरूप आनंद विवेक हो जाता है तो वो विषय निरपेक्ष हो गया विषय निरपेक्ष होने पर तृत होगा सार्वभौम जैसे तृत ये भी तृप्त होता है यही विचार करना होता है जब जो जो, जो सुख प्राप्त तो होता है वो तो मेरे स्वरूप हम अपने ब्रह्म आनंद रूप उसका प्रतिमा दिखता है अंत कर्ण के द्वारा तो विचार करे बिंब रूप आनंद का ही चिंतन करे तो निर्वेदना प्रतिबिंबनम